टॉक घने नंबर देवल पूजे की जो पिस खाए संसार मक्का मदीना द्वारिका बदरी केदार बिना दया सब जूठ कहे मलुक बीचार सब कोई बंदते ंदू मु मुसलमान साहेब किसको बंदता जिसका ठो रई मान दया दर मय हृदय बसई बोले अमृत में ऊँचे जानिए जिनके नीचे नहीं सुख संसार के इखट किए बटोर कन थोरे का कन गने देखा फटक पछो मलुक कोटा जान जरा परी पर ऐसा कोई नाम मिला जो फेर उठा वै खा प्रभुता ही को सब मरे प्रभु को मरे न कोई जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी हो बाबा मल्लुकदास विद्रोही है और विद्रोह धर्म की आत्मा है विद्रोह का अर्थ है समाज से संस्कार से शास्त्र से सिद्धांत से शब्द से मुक्ति आदमी का मन तो प्याज जैसा है जिस पर परत परत संस्कार जम गए और इन परतों के भीतर खो गया है आदमी का स्व जैसे प्याज को कोई उधेड़ता है एक एक परत को अलग करता है ऐसे ही मनुष्य के मन की परतें भी अलग करनी होती जब तक सारे संस्कारों से छुटकारा न हो जाए तब तक स्वा कोई साक्षात नहीं और संस्कारों से छुटकारा कठिन बात है कपड़े उतारने जैसा नहीं चमड़ी छीलने जैसा है क्योंकि संस्कार बहुत गहरे चले गए संस्कारों के जोड़ का नाम ही हमारा अहंकार है संसारों संस्कारों के सारे समूह का नाम ही हमारा मन है विद्रोह का अर्थ है मन को तोड़ डालना मन बना है समाज से मन है समाज की देन तुम तो हो परमात्मा से तुम्हारा मन है समाज से और जब तक तुम्हारा मन सब तरह से समाप्त ना हो जाए तब तक तुम्हें उसका कोई पता ना चलेगा जो तुम परमात्मा से हो जैसे तुम परमात्मा से हो इसलिए विद्रोह समाज संस्कार सभ्यता संस्कृति संस्कार इन सबसे विद्रोह धर्म का मौलिक आधार है धर्म शुद्ध विद्रोह है याद रहे विद्रोह से अर्थ क्रांति का नहीं है क्रांति तो फिर संगठन विद्रोह वैयक्तिक है क्रांति में तो फिर संगठन है क्रांति में तो फिर समाज का नया ढांचा है पुराना ढांचा बदलेगी क्रांति लेकिन नए ढांचे को स्थापित कर देगी पुराना समाज तोड़ेगी लेकिन नए समाज को बना देगी क्रांति में तो समाज फिर पीछे के द्वार से वापस आ जाता है परमात्मा के सामने तो अकेले होने का साहस करना होगा भीड़ नहीं चलेगी परमात्मा के सामने तो नग्न और निपट अकेले खड़े होने का साहस करना होगा परमात्मा के सामने तो तुम जैसे हो अकेले असहा है वैसा ही अपने को छोड़ देना होगा कोई लाग लगाव नहीं कोई छिपाव नहीं कोई पाखंड नहीं क्रांति समाज को बदलती है व्यक्ति को नहीं बदलती व्यक्ति वैसा का वैसा बना रहता है 1917 में रूस में बड़ी क्रांति हुई समाज बदल गया व्यक्ति वहीं के वहीं पहले व्यक्ति धर्म को मानता था क्योंकि जार धर्म को मानता था अब व्यक्ति धर्म को नहीं मानता साम्यवाद को मानता है क्योंकि सरकार साम्यवाद को मानती है पहले व्यक्ति बाइबल को पूछता था अब दास कैपिटल को पूछता है पहले मूसा और जीसस महत्वपूर्ण थे अब मार्क्स एंजल्स और लेलिन महत्वपूर्ण हो गए मगर व्यक्ति वहीं के वहीं उसके बंधन वैसे के वैसे जरा भी अंतर नहीं पड़ा व्यक्ति वेत उतना ही सोया हुआ है जितना पहले था उसकी नींद में कोई भेद नहीं हुआ है शायद बिस्तर बदल गया नींद जारी है कमरा बदल गया बेहोशी जारी है क्रांति से व्यक्ति नहीं बदलता क्रांति से समाज बदलता है और धर्म व्यक्ति के जीवन में बदलाव का आधार है तो धर्म विद्रोह है वैयक्तिक विद्रोह और एक विरोधाभासी बात याद रख लेना परमात्मा एक है इसलिए तुम एक होकर ही उससे मिल सकोगे परमात्मा दो नहीं परमात्माओं की कोई भीड़ नहीं इसलिए तुम भी भीड़ की तरह उससे ना मिल सकोगे उस जैसे ही हो जाओगे तो मिल सकोगे यह भी ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि परमात्मा समष्टि नहीं है परमात्मा सार्वभौमता है समष्टि तो व्यक्तियों के जोड़ का नाम है परमात्मा निर्वैयक्तिक है परमात्मा में सब समाया है परमात्मा सब का जोड़ नहीं है परमात्मा सबका आधार है तुम्हारा भी उतना ही आधार है जितना मेरा जितना पहाड़ों का जितना वृक्षों का अगर हम अपनी जड़ों में उतर जाएं, तो हम अपने आधार को पा लेंगे। व्यक्ति जब अपनी जड़ों में उतरता है तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है स्वयं को जानकर ही सत्य जाना जाता है स्वयं को ही ठीक से पहचान लिया तो सब पहचान लिया स्वयं के पहचानते पहचानते ही स्वयं मिट जाता है और सर्व प्रकट हो जाता है इसलिए मैंने कहा विरोधाभास जो स्वयं को जानते नहीं और भीड़ के साथ अपने संबंध जोड़ते रहते वे बाहरी बाहर भटकते रहते धर्म है अंतरयात्रा सभी संत विद्रोही थे होना ही होगा संत हो और विद्रोही ना हो यह संभव नहीं क्योंकि धर्म से बचने की कई तरकीबें आदमी ने निकाल ली और उन सब तरकीबों को तोड़ना पड़ेगा सबसे बड़ी तरकीब तो आदमी ने यह निकाली कि उसने झूठे धर्म गढ़ लिए उसने नकली सिक्के बना लिए नकली सिक्कों को हाथ में लेकर चलता रहता है तो असली सिक्कों की याद भी नहीं आती नकली परिपूरक हो गए परमात्मा का तो कोई पता नहीं हमने मंदिर में एक प्रतिमा बना ली प्रतिमा हमारी बनाई हुई है हमें जिन्हें की परमात्मा का कोई पता नहीं हम ही प्रतिमा को गढ़ लिए हैं हमने ही प्रतिमा के सामने खड़े होने के नियम बना लिए हैं कैसे प्रार्थना करनी किन शब्दों में करनी वे भी हमने गढ़ लिए हैं हमने ही पुजारी तैनात कर रखा है हम किस भ्रांति में पड़े हैं ना हमें परमात्मा का पता ना हमें स्तुति का पता हमें अपना ही पता नहीं लेकिन ये जो मंदिर की झूठी प्रतिमा है इस प्रतिमा के कारण एक भ्रम पैदा होता है कि शायद हमने पूजा कर ली प्रार्थना कर ली अब और क्या करें? परमात्मा को जाके स्तुति कराए निवेदन कराए और हम वैसे के वैसे बने रहते हैं क्योंकि मिथ्या से कोई रूपांतरण नहीं होता सत्य से रूपांतरण होता ऐसा समझो कि अंधेरा कमरा है और तुम एक दिया जलाओ तो प्रकाश हो जाएगा लेकिन तुम दिए की एक तस्वीर ले आओ तो प्रकाश नहीं होगा दिए की तस्वीर भला कितने ही दिए जैसी लगे दिए की तस्वीर तस्वीर है मूर्ति मूर्ति है मूर्ति भगवान नहीं तस्वीर है यह तो ऐसा ही हुआ कि तुम किसी होटल में जाओ और मेनू को ही खाने लगो मेनू में भोजन के संबंध में जानकारी मेनू भोजन नहीं है शास्त्र में सत्य के संबंध में जानकारी है शास्त्र में सत्य नहीं है शब्दों और सिद्धांतों में तो केवल छाया है बड़े दूर की छाया है उसी को सब कुछ मत मान लेना एक जिन फकीर रिंझाई अपने शिष्यों के साथ बैठा था और एक अजनबी जो पहले दफे ही उसके दर्शन को आया था उसने कहा कि मुझे एक सवाल पूछना है बंधन में पड़ता कौन है क्योंकि आप सदा कहते हैं बंधन से छूटो मुक्त हो जाओ निर्वाण खोजो ये बंधन में पड़ा कौन है रिंझाई ने कहा दूसरा चांद वो आदमी को समझाने। दूसरा चांद उसने कहा मैं कुछ समझा नहीं तो रिंझाई ने कहा तू बाहर जाकर देख रिंझाई का आश्रम एक झील पर है रात है और चांद निकला तू बाहर जाकर देख एक चांद तो आकाश में और एक दूसरा चांद झील में है वो झील में जो चांद है वो ही फंसा है प्रतिबिंब उलझा है असली तो उलझा ही नहीं बड़ी अद्भुत बात कही दूसरा चांद तुमने जो जहां जहां दूसरे को पकड़ लिया है वहीं वहीं उलझन है सत्य को तो तुमने पकड़ा नहीं सत्य को पकड़ो तो मुक्त हो जाओ तुमने सत्य की प्रतिध्वनिया पकड़ ली तुमने परमात्मा को तो नहीं पकड़ा तुमने परमात्मा पर्मा, की प्रतिमाएं पकड़ लिए तुमने संतों को तो नहीं पकड़ा तुमने संतों के शब्द पकड़ लिए शास्त्र पकड़ लिए तुम हमेशा नंबर दो को पकड़ लेते हो वो जो दूसरा चांद है वही तुम्हारे जीवन में बंधन है, और दूसरे चांद से मुक्त होना होगा अगर आंखें असली चांद की तरफ उठानी इसलिए सभी संत तुम्हारे तथाकथित धर्म के विपरीत तुम्हारे मंदिर तुम्हारे मस्जिद तुम्हारा काशी तुम्हारा केदार तुम्हारे मक्का मदीना तुम्हारे बाइबल, तुम्हारे वेद तुम्हारे कुरान इनके विपरीत इनके विपरीत होने का कारण है क्योंकि सभी संत चाहते हैं कि तुम्हें नगद धर्म उपलब्ध हो जाए उधारी की क्या बातें कर रहे हो और कब से कर रहे हो और कब तक करते रहोगे काफी हो चुका झूठ के साथ काफी गवा लिया मूल को खोजो तो विद्रोह का अर्थ है उधार धर्म से मुक्ति नगद धर्म की खोज विद्रोह का अर्थ है औपचारिक धर्म से मुक्ति वास्तविक धर्म की खोज एक औपचारिक धर्म है तुम्हारी मां है तो तुम पैर छूते हो चाहे पैर छूने का कोई भाव हृदय में उठता ना हो चाहे प्रेम छूने की कोई भावना ना हो शायद पैर छूना तो दूर क्रोध हो मन में शायद मां को क्षमा करने की भी क्षमता तुम में ना हो लेकिन तुम पैर छूते हो एक औपचारिक एक व्यवहारिक बात है छूना चाहिए मां है ऐसे ही तुम मंदिर जाते हो ऐसे ही तुम शास्त्र पढ़ लेते हो ऐसे ही तुम प्रार्थना कर लेते हो तुम्हारा हृदय अछूता ही रह जाता है, तुम्हारे हृदय में कोई तरंगे नहीं उठती संगीत नहीं गूंजता कोई नाद नहीं उठता तुम्हारी हृदय की वीणा अकंपित ही रह जाती बस औपचारिक करना था कर लिया ऐसे करते जाते हो जैसे तुम्हें प्रयोजन ही नहीं तुमने मंदिर जाते लोगों को देखा तुमने अपने पर खुद विचार किया जब तुम सुबह उठ के बैठ के गीता पढ़ लेते हो या पूजा कर लेते हो घंटी बजा लेते हो पानी डाल देते हो सब यंत्रवत ना तो तुम्हें रोमांच होता परमात्मा पर पानी डालते वक्त ना तुम्हारी आंख से आनंद के अश्रु बहते ना भगवान को भोग लगाते वक्त तुम्हारे हृदय में कोई उत्सव होता ना तुम गीत गुनगुनाते बस उपचार उपचार अगर धर्म है तो तुम अधर्म को छिपा रहे हो औपचारिक धर्म अधर्म को छिपाने की बड़ी कारगर तरकीब है इस तरह पता भी नहीं चलता कि मैं अधार्मिक हूं और आदमी अधार्मिक बना रहता है धार्मिक होना हो तो हार्दिक होना जरूरी है विद्रोह का अर्थ है जीवन में हार्दिकता आए वही करो जो तुम्हारा हृदय करना चाहता है रुको अगर अभी सच्ची प्रार्थना पैदा नहीं हुई है तो कोई जरूरत नहीं झूठी प्रार्थना के साथ मन बहलाने का किसको धोखा दोगे परमात्मा को तो धोखा नहीं दे सकते अपने को ही धोखा दे रहे हो तो व्यर्थ क्यों तो समय खोते हो खतरा यह है कि कहीं झूठी प्रार्थना याद हो जाए कंठस्थ हो जाए तो फिर ऐसा ना हो कि कंठ अवरुद्ध हो जाए झूठी प्रार्थना से और असली प्रार्थना के जन्म का स्रोत ही ना खुल सके असली प्रार्थना को बहने की जगह ही ना रहे कम से कम स्लेट खाली रखो झूठ तो मत लिखो झूठ लिखे स्लेट से तो खाली स्लेट बेहतर है कम से कम सत्य किसी दिन उतरेगा तो तुम उसको अंगीकार तो कर सकोगे इसलिए मैं कहता हूं कि पंडित परमात्मा को नहीं समझ पाते ताहा हुसैन की एक छोटी सी कहानी कि भगवान ने सब जानवर बनाए पृथ्वी बनाई चांदारे बनाए तभी उसने गधा भी बनाया गधा सीधा साधा जानवर है निर्दोष भोला भाला और परमात्मा को गधे से बड़ा प्रेम था वो उसे अपने पास ही रखता था उसकी सादगी उसे पसंद थी और परमात्मा किताब लिख रहा था एक मनुष्य जाति को निर्देश भेजने के लिए कि कैसे आदमी जिए वृक्ष के पत्तों पर वो किताब लिखता था और पत्तों को संभाल के रखता जा रहा था गधा ये देखता था गधे को एक बात ख्याल में आई कि अगर मैं ये सारे पत्ते चबा जाऊं तो मैं परम ज्ञानी हो जाऊंगा गधा आखिर गधा परमात्मा एक दिन दोपहर में सोया था, था कमांदा किताब करीब करीब पूरी हो गई थी कि गधा उस किताब को चढ़ गया जब परमात्मा ने आंख खोली तो किताब तो नदारत थी और गधा बड़ा प्रसन्न खड़ा था उसने कहा फिक्र मत करो सब मेरे भीतर है। अब किताब की भेजने की जरूरत नहीं मुझे दुनिया में भेज दो वैसे भी परमात्मा नाराज था उसे स्वर्ग से निकालना तो था ही उसने कहा अच्छा तू दुनिया में जा गधा बड़ा प्रसन्न पृथ्वी पर उतरा है सोचता था कि मेरी पूजा होगी पूजा हुई डंडों से हुई क्योंकि जहां भी गधा गया उसने समझाने की कोशिश की लोगों को कि सुनो मैं धर्म लेकर आया हूं एक तो उसकी आवाज उसके रेंकने का स्वर उसकी भाषा किसी को समझ में ना आए और दूसरा उसका ये दावा उसने लाख समझाने की कोशिश की कि सब मेरे पेट में पड़ा है पूरी किताब पी गया गए पागलो सुनो तो मेरी मगर कोई उसके सुनो ना जिसको वो समझाने सुन, समझाने की कोशिश करे वो ही उसे डंडे मारे और कहते हैं तभी से गधे की हालत तब से वो भोला भाला भी नहीं समझा जाता अब तो उसको लोग गधा ही समझते ताहा हुसैन की इस कहानी का इशारा पंडित की तरफ है। पंडित का अर्थ है जो किताब पी गया किताब चबा गया किताब जिसके पेट में पड़ी या जिसकी खोपड़ी में पड़ी वो सोचता है सब मुझे मालूम है और मालूम उसे कुछ भी नहीं किताब चबाने से कहीं कुछ मालूम पड़ता है जीवन को जीने से अनुभव से अनुभूति से शब्द जाल से नहीं तर्क जाल से नहीं तो सारे संतों की बगावत किताबी लोगों के खिलाफ है सारे संतों की बगावत पांडित्य के खिलाफ है शास्त्रीयता के खिलाफ है सारे संतों की बगावत बुद्धि से हृदय की तरफ जीवन ऊर्जा को बदलने की विचार मात्र से अनुभव की तरफ ले जाने की तुम्हारी ऊर्जा खोपड़ी में ही गूंजती रहे तो तुम परमात्मा तक न पहुंच पाओ तुम्हारी ऊर्जा हृदय पर बरसे तुम्हारा हृदय हृदय तुम्हारी जीवन ऊर्जा का एक सरोवर बन जाए तो कुछ घटना घट गट सकती है आज के सूत्र अंतिम सूत्र हैं सीधे सरल पर बड़े महत्वपूर्ण देवल पूजे की देवता कि पूजे पहाड़ पूजन को जानता भला जो पीस खा है संसार मलुकदास सीधे साधे आदमी है ग्रामीण ग्रामीण पढ़े लिखे भी नहीं जो कहते हैं वह लोक भाषा है देवल पूजे की देवता कि तुम मंदिर पूजो कि मंदिर में बैठे देवताओं को पूजो इतने से ही कुछ नहीं तुम चाहो तो पूरे पहाड़ों को पूज डालो मंदिर भी पत्थर से बना है तुम्हारे देवता भी पत्थर से बने हैं इनसे तो कुछ होगा ही नहीं तुम जाओ तो चाहो तो पूरे हिमालय को पूजो पूरे पहाड़ों को पूजो तो भी कुछ ना होगा पत्थर की पूजा से खतरा यही है कहीं तुम भी पथरीले ना हो जाओ यही हुआ है पत्थर की पूजा करते करते लोग पथरीले हो गए पत्थर की पूजा करते करते लोग पत्थर हो गए उनके हृदय पाषाण हो गए इसलिए तो हिंदू मुसलमान को काट सकता है मुसलमान हिंदू को काट सकता है ईसाई मुसलमान को मार सकते हैं मुसलमान ईसाई को मार सकते हैं मनुष्य जाति का पूरा इतिहास तुम्हारे तथाकथित धार्मिक आदमियों की कठोरता का इतिहास हिंसा और रक्तपात का इतिहास धार्मिक आदमी यह कैसे कर सके पत्थर हो गए होंगे इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक सत्य भी है हम जिसको पूजेंगे वैसे ही हो जाएंगे हमारी पूजा हमें निर्मित करती है जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे पत्थरों का बहुत संग साथ मत करना पत्थरों पत्थरों में ही रहे तो धीरे धीरे तुम भी पत्थर हो जाओगे क्योंकि हम वैसे ही हो जाते हैं जिनके हम साथ रहते अपने से श्रेष्ठ का साथ खोजो अगर पूजना ही हो तो कहीं किसी जीवित संत को पूजना किसी को पूजना जिसकी तरफ आंखें ऊपर उठानी पड़ती हो किसी को पूजना जो तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर हो चाहे एक कदम ही आगे तुमसे क्यों ना हो किसी को पूजना जिसकी चेतना तुमसे ज्यादा प्रगाढ़ हो तुमसे ज्यादा उज्ज्वल हो पत्थर जड़ जहां चैतन्य नाम मात्र को नहीं है उसे तुम पूजने चले तुमने परमात्मा की पूजा के लिए ठीक परमात्मा से विपरीत चीज खोज ली पत्थर इससे तो बेहतर था वृक्ष को पूज लेते कम से कम जीवन तो तो था बढ़ता तो था लेकिन वो पूजा भी ठीक नहीं क्योंकि वृक्ष तुमसे बहुत पीछे है पूजा करो अपने से आगे की क्योंकि पूजा तो इशारा है पूजा तो हम उसकी करते हैं जो हम होना चाहते हैं तुम पत्थर होना चाहते हो तो पत्थर की पूजा करो पूजा का तो अर्थ ही इतना हुआ कि ये हमारी अभिलाषा है हम भी चाहेंगे कि कभी ऐसे हो जाए ठीक है राम को पूजा समझ में आया कृष्ण को पूजा समझ में आया बुद्ध को पूजा महावीर को पूजा समझ में आया लेकिन पत्थर की पूजा कोई बुद्ध मिल जाए तो पूज लेना लेकिन बुद्ध तो कभी कभी होते और जब बुद्ध होते तब हमें पहचान में नहीं आते और जब बुद्ध होते हैं तो हमें उनसे डर भी लगता है क्योंकि बुद्ध के पास जाना खतरे से खाली नहीं बुद्ध के पास जाने का मतलब ही यह हुआ कि बदलना पड़ेगा गए की मिटे बुद्धत्व संक्रामक है जैसे रोग पकड़ता है ऐसे अध्यात्म भी पकड़ता है और रोग का तो इलाज है अध्यात्म का कोई इलाज नहीं बुद्ध के पास जाने का मतलब हुआ कि तुम्हें वो दूर पार की पुकार पकड़ लेगी प्यास पकड़ लेगी फिर जब तक तुम पहुंच ही ना जाओ उस मंजिल तक तब तक तुम्हें रोना ही रोना है विरह की अग्नि पकड़ लेगी तब तुम जहां हो वहां सब व्यर्थ दिखाई पड़ने लगेगा और जहां तुम्हें सार्थक दिखाई पड़ेगा वो बहुत दूर है तब बेचैनी होगी ही तब तुम रोगे ही तुम्हारा सब सुख चैन छिन जाएगा तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे तुम तूफान समझ पाओगे गीले बादल पीले रजकण, सूखे पत्ते सूखे त्रंघन लेकर चलता करता हर हर इसका गान समझ पाओगे तुम तूफान समझ पाओगे गंध भरा या मंद पवन था लहराता इससे मधुबन था सहसा इसका टूट गया जो स्वप्न महान समझ पाओगे तुम तूफान समझ पाओगे बुद्धों के पास होने का अर्थ है तूफान के पास होना और वो जो तुम सपना देख रहे थे धन का पद का प्रतिष्ठा का मद मत्सर का वो सब सपना टूट जाएगा उस तूफान में तुम्हारी सारी वासनाएं झकझोर के गिर जाएंगी उस तूफान में तुम वही न रह जाओगे जो तुम कल तक थे तुम्हारे बनाए भवन भूमि साथ हो जाएंगे तुम्हारी तैराई हुई नावें डूब जाएंगी और तुमने अब तक जो जाना था वो सब व्यर्थ और झूठा मालूम होगा इसलिए बुद्धों से तो लोग बचते हां बुद्ध जब मर जाते तो उनकी प्रतिमा बनाते तुम जान के चकित होगे कि अरबी में उर्दू में प्रतिमा के लिए जो शब्द है बुद्ध वह बुद्ध का ही रूपांतरण है बुद्ध की इतनी प्रतिमाएं बनी कि जब पहली दफ़ा मध्य एशिया के मुल्क बुद्ध की प्रतिमाओं से परिचित हुए तो उन्होंने पूछा ये क्या है लोगों ने कहा ये बुद्ध तो बुद्ध शब्द प्रतिमा का ही प्रतीक हो गया बुद्ध बुद्ध का ही रूपांतर है करोड़ों प्रतिमाएं बनी बुद्ध की जिन्होंने कभी बुद्ध के जीवित जी बुद्ध को नहीं पूजा वे प्रतिमाओं को पूजने लगे प्रतिमा को पूजने में आसानी प्रतिमा तुम्हें नहीं बदलती तुम्हें बदल नहीं सकती प्रतिमा के तो तुम ही मालिक होते हो जब चाहो पट खोलो मंदिर के और जब चाहो तब आराध्य लगाओ जब चाहो तब अर्चना करो जब चाहो तब भोग लगाओ जो लगाना हो लगाओ ना लगाना हो ना लगाओ नहलाना हो नहला दो ना लहना हो ना नहलाओ जो तुम्हारी मर्जी तुम्हारी मौज मैं पंजाब जाता था तो एक घर में ठहरा हुआ था सुबह उठ के जब मैं अपने कमरे से बाथरूम की तरफ पीछे उनके आंगन में जा रहा था तो बीच के कमरे से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां गुरु ग्रंथ साहब को एक प्रतिमा की तरह सजाकर रखा हुआ है चलो कोई हर्चा नहीं लेकिन सामने ही एक लोटा भरा हुआ रखा और एक दतौन रखी तो मैंने पूछा कि मामला क्या था तो उन्होंने कहा कि गुरुग्रंथ साहब के लिए दतोन पानी भर के लोटा रख दिया है और दत्ोन रख दी तो मैंने कहा भले मानसो कम से कम टूथपेस्ट तो ब्रश रखा हो तो कुछ तो सदव्यवहार करो अब दतौन कौन करता तुम दत्ोन करते हो उन्होंने कहा कि नहीं तो मैंने कहा तुम जो नहीं करते कम से कम वो तो मत करवाओ मगर तुम्हारी मौज गुरुग्रंथ से जो करवाना हो करवाओ चाहे दतोन करवाओ चाहे टुथब्रुथ सको और न रखो तो गुरुग्रंथ कुछ कर न लेंगे अब नानक ने प्रतिमा का विरोध किया है लेकिन प्रतिमा से क्या होता है हम किताब की ही प्रतिमा बना लेंगे अब कोई राम की प्रतिमा के सामने अगर दतौन रखता हो तो थोड़ी बात समझ में भी आती लेकिन किताब के सामने दतोन तो बात ही बिल्कुल मूर्ता की हो ये तो आखिरी हद हो गई ये तो पंजाबी ही कर सकता मगर आदमी कुछ ऐसा है प्रतिमा तुम्हारे बस में हो जाती तुम जो चाहो करो जैसा चाहो करो बुद्ध के पास जाओगे तो तुम्हें बुद्ध के बस में होना पड़ेगा मगर ख्याल रखना तुम जिसे पूजोगे जाने अनजाने तुम वही होने लगोगे किताब पूजोगे तो किताबी हो जाओगे पत्थर पूजोगे पथरीले हो जाओगे अगर पूजना ही हो तो चैतन्य को पूजो पूजना ही हो तो चेतना के नए नए अवतारों को पूजो पूजना ही हो तो उठाओ आंख ऊपर की तरफ कम से कम इतना तो होगा कि तुम्हारी पूजा तुम्हें ऊपर खींच सकेगी कहावत है संग साथ सोच के करना चाहिए जिनके साथ तुम रहते हो उन जैसे हो जाते अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग मशीनों में ही काम करते हैं वो मशीनों जैसे हो जाते यंत्रवत हो जाते पश्चिम में ये घट रहा लोग चूंकि मशीनों के साथ ही दिन भर काम में लगे रहते कभी एक मशीन कभी दूसरी मशीन तो धीरे धीरे तुम्हारे चित्त का मसीनीकरण हो जाता है कलकत्ता में जाता था तो एक घर में मेहमान होता था जिनके घर मेहमान होता था वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि मेरे पति आपको इतना मानते हैं आप कम से कम इनको इतना तो कहो कि कम से कम घर में आके न्यायाधीशी ही ना किया करें ये दफ्तर में जिन्हें जो करना हो करें मैंने उनसे पूछा कि क्या ये घर में भी न्यायाधीश बने रहते उन्होंने कहा आप आपसे क्या छिपाना है घर की तो बात छोड़ो रात बिस्तर पर भी ये न्यायाधीश ही रहते और हम सब ऐसे डरे रहते हैं जैसे मुजरे में हर बात में कानून और हर रात हर बात में वही अकर जो न्यायाधीश की अदालत में होती हम तंग आ गए हम घबरा गए बच्चे इनको देख के भाग जाते बाहर जब तक ये घर में रहते हैं कोई बच्चा घर में खेलता नहीं क्योंकि हर चीज में इनको गलती दिखाई पड़ती हर चीज में नियम का उल्लंघन दिखाई पड़ता ये हो जाता है जो आदमी जाके आठ घंटे चौराहे पर पुलिस का काम करता है वो घर भी लौट के पुलिस वाला ही रहता इतना आसान थोड़ी इतनी बुद्धिमत्ता तुम में कि तुम दफ्तर से आओ दफ्तर को दफ्तर में ही छोड़ आओ इतना आसान नहीं दफ्तर सांस चला था क्लर्क के दिमाग में फाइलें चली आती तैरती वो घर भी बैठ के फाइलों की ही सोचता है भोजन भी करता तब भी भीतर फाइलें पलटता रहता है रात होता भी है तो सपने उन्हीं के देखता है हम जिनके साथ रहते हैं वैसे हो जाते तो, ये तो बड़ा खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव है कि आदमी ने भगवान पत्थर के बना दिए। इससे आदमी पथरीला हो गया है कहते मलुकदास देवल पूजे की देवता कि पूजे पहाड़ तुम चाहो तो पहाड़ पूजने लगो इससे कुछ भी ना होगा पूजन को जानता भला जो पीस खाए संसार लेकिन अगर पत्थर से बहुत मोह लग गया हो कि पत्थर के बिना चलता ही ना हो तो फिर तुम चक्की के पत्थर को पूजो कम से कम इतना तो होगा पूजन को जानता भला जो पीस खाए संसार कम से कम पीस तो सकेंगे लोग उससे कुछ तो हो सकेगा कुछ काम तो आ जाएंगे तुम्हारे भगवान तो बिल्कुल बेकाम है बेकाम ही नहीं है खतरनाक भी है मंदिर मस्जिद सिवाय झगड़ाने के और किसी काम आते ही नहीं मंदिर मस्जिद का सारा काम ही राजनीति है उपद्रव है आदमी आदमी को लड़ाना है ठीक कहते मलुक पूजन को जाता भला जाता यानी चक्की तो चक्की के दो पाठ हैं, वो ही भले कम से कम इतना तो होगा जो पीस खाए संसार अगर पत्थर ही पूजना है तो चक्की पूजो किसी काम आ जाएगी कम से कम लड़ाएगी तो ना भूखे का पेट भर देगी शायद चक्की को पीसते पीसते तुम्हारे मन में भी भूखे के प्रति दया आ जाए शायद तुम्हारे मन में भी प्रेम का हो शायद प्यासे और भूखे के प्रति तुम्हारे मन में भी करुणा का आविर्भाव हो यह तो व्यंग में कह रहे हैं मलुकदास कि अब तुम अगर पत्थर से ही मोह लग गया हो तो चक्की पीस चक्की के पत्थर अच्छे मगर आदमी अद्भुत है मैं जबलपुर बहुत वर्षों तक रहा वहां एक मंदिर है उसका नाम है पिसनहारी की मढ़िया मैं उत्सुक हुआ कि पिसनहारी की मढ़िया क्या है तो मैं गया तो किसी पिसनहारी ने कभी पांच सात सौ साल पहले पीस पीस के पैसे इकट्ठा करके वो मंदिर बनाया तो लोगों ने उसकी याददाश्त में क्या किया उस मंदिर के शिखर पर उसकी चक्की लटका दी अब उसकी पूजा हो रही जब मैं पिसनहारी की मढ़िया गया तो मैंने सोचा कि बाबा मलुकदास तुमने अगर ये पिसनहारी की मढ़िया देखी होती तो तुम कभी ना कहते पूजन को जाता भला जो पीस खाए संसार लोग चक्की भी पी चक्की की भी पूजा कर रहे हैं उस पे फूल चढ़ा रहे हैं मंदिर में भोग लगता है पुजारी चक्की की भी पूजा चल रही है, तो बाबा मलुकदास व्यंग में भी कहने की ये हिम्मत न जुटाते आदमी ऐसा मूड है कि ये बंग को भी शायद समझे असली बात ख्याल में लेने की है कि तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है तुम जब भी किसी की पूजा करोगे तभी तुम अपने भीतर के परमात्मा का अपमान कर रहे हो जब तक कि तुम्हें परमात्मा ही उपलब्ध ना हो जाए तब तक किसी की भी पूजा का कोई अर्थ नहीं फिर अगर बिना पूजा किए चलता ही ना हो तो किन्हीं ऐसे व्यक्तियों की पूजन करना जिनके भीतर से तुम्हें ज्योतिर्क जो ज्योतिर्मय का कुछ आविर्भाव होता हुआ मालूम पड़ता हो जिनके भीतर दिया जलता हुआ मालूम पड़ता हो इन्हीं को हमने तीर्थंकर कहा अवतार कहा भगवान कहा किसी ऐसे व्यक्ति को पूज लेना मगर यह भी मजबूरी ही हो पूजने की तो आवश्यक नहीं है आवश्यक तो इतना ही है कि तुम अपने भीतर ही देखना शुरू कर दो तुम मंदिर हो और तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर मौजूद है मक्का मदीना द्वारका बदरी अरुकेदार बिना दया सब झूठ है कहे मलूक विचार तो मलूक कहते हैं एक सूत्र की बात समझ लो कि दया सूत्र है तुम्हारी पूजा प्रार्थना से तुम में दया बढ़े तो ठीक तुम्हारे मंदिर मस्जिद से दया बढ़े तो ठीक तुम दया को कसौटी समझो मापदंड समझो ये तराजू है इस पे तौल लेना दुनिया के सभी संतों ने यही कहा महावीर कहते अहिंसा वो दया के लिए उनका नाम बुद्ध कहते करुणा वो दया के लिए उनका नाम जीसस कहते सेवा वो दया के लिए उनका नाम दया कहो सेवा कहो करुणा कहो अहिंसा कहो ये नाम भर के भेद है लेकिन एक बात ख्याल रखना कि चारों शब्द स्त्री वाची है दया करुणा सेवा सब स्त्रण यह बात समझने जैसी भाषा भी अकारण नहीं बनती भाषा भी धीरे धीरे किन्हीं कारणों से निर्मित होती पुरुष का हृदय कठोर है इसलिए कठोरता को हम परुशता कहते हैं परुष का अर्थ होता है कठोर वो पुरुष से बना हुआ शब्द है पुरुष का चित्र चित्र आक्रामक है हिंसात्मक है पुरुष की सारी आकांक्षा दूसरों पर कब्जा कर लेने की मालकित कर लेने की राज्य फैले साम्राज्य बने पुरुष बड़ा मजा लेता है शक्तिशाली होने में उसकी सारी खोज शक्ति की है कितनी मेरी सत्ता हो कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की कितनी मेरी सत्ता हो कि सारी पृथ्वी पर मेरा राज्य हो जाए ऐसी पुरुष की आकांक्षा है स्वभावता जब तुम दूसरे पर सत्ता करोगे तो दया ना कर सकोगे सत्ताधिकारी दयावान नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता सत्ता के आधार ही हिंसा पर खड़े जब दूसरे की मालकित करनी हो तो दूसरे को मिटाना पड़ेगा दुनिया में दो ही बातें हैं या तो तुम दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ नहीं तो दूसरा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए इसके पहले कि दूसरा तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तुम दूसरे पर चढ़ जाओ यही तो मैख्या ने कहा है कि अगर तुमने न लूटा तो लूटे जाओगे इसके पहले कि कोई लूटे तुम लूट लो क्योंकि जो पहल लेता है वही फायदे में रहता है पुरुष का शास्त्र तो मैख्या वैली का शास्त्र आक्रमण हिंसा बल सत्ता शक्ति पुरुष तो धर्म में भी उत्सुक होता है तो इसीलिए उत्सुक होता है कि साथ परमात्मा को पाके सिद्धियां मिल जाए शायद ध्यान लग जाए तो चमत्कार की शक्ति आ जाए तो जो अभी नहीं कर सकता हूं कल कर सकूं लेकिन उसका जोर सदा दुनिया को दिखलाने में है कि मैं कुछ हूं पुरुष का मौलिक आधार अहंकार जितने भी कोमल गुण हैं वे स्त्री के गुण हैं दया ममता करुणा अहिंसा सेवा वे स्त्री गुण हैं और तुम जान के चकित हो कि हमने इस बात को स्वीकार किया बहुत रूपों में तुमने बुद्ध के चेहरे पर दाढ़ी दाढ़ीमूछ देखी या महावीर के चेहरे पर दाढ़ी दाढ़ीमूछ देखी या जैनों के चौबीस तीर्थंकरों में किसी की भी दाढ़ीमूछ नहीं न राम की कृष्ण की तुमने दड़ियल राम देखे कि कृष्ण देखे क्या मामला क्या हुआ इन सब में कुछ हार्मोन की कमी थी मुखन्नस थे क्या बात थी इनमें कुछ कमी थी एक आदमी होती तो चल जाती लेकिन ये सब के सब नहीं इनको भी दाढ़ी थी इनको भी मूछें उगी थी लेकिन हमने एक बात का प्रतीक चुना कि इनका चेहरा पुरुष जैसा हमने नहीं बनाया क्योंकि इनके भीतर से परुषता समाप्त हो गई थी इनके भीतर स्तृण तत्व का उदय हुआ था इस सत्य की घोषणा के लिए हमने दाढ़ी मुश बुद्ध महावीर कृष्ण राम की नहीं बनाई बहुत सोच के ये यथार्थवादी मूर्तियां नहीं ये आदर्शवादी मूर्तियां है यह मत सोचना कि बुद्ध ऐसे लगते थे जैसी उनकी मूर्ति है ना ऐसे बुद्ध के भीतर की अवस्था थी उस भीतर की अवस्था को हमने चित्रित करने की कोशिश की यह फोटोग्राफ नहीं है इनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं इनके भीतर जो घटना घटी थी उसका इंगित है इसलिए बुद्ध के चेहरे को देखकर तुम्हें तो स्तरण लगेगा हाथ पैर भी गोलाई लिए हुए हैं जैसे स्त्री के होते मस्कुलर नहीं है जैसे पुरुष का शरीर होता ऐसा शरीर नहीं है छत्री थे शरीर तो बलिष्ठ रहा होगा सभी छत्री थे कृष्ण और राम और बुद्ध और महावीर और सारे तीर्थंकर तो शरीर तो बलिष्ठ रहा होगा शरीर तो जैसा पुरुष का शरीर होना चाहिए वैसा रहा होगा लेकिन हमने चित्रित किया है इस भांति जैसे स्त्रैण हो भीतर की कोमलता को इंगित किया है बिना दया सब झूठ है कहे मलुक विचार तुम्हारे भीतर जितने भी पुरुष गुण हैं कठोर गुण हैं वो शांत हो जाएं और जितने स्तृण गुण हैं वो जग जाए बस तो तुम्हारे जीवन में धर्म की शुरुआत हुई तो पत्थर की पूजा की जगह तो फूल की पूजा ज्यादा अच्छी होगी अब तुम देखो हम उल्टा करते हम फूल तो तोड़ लेते हैं पत्थर पे चढ़ा देते करना ऐसा चाहिए कि पत्थर को उठा के फूल पे चढ़ा दे फूल कोमल है उसको जाके कठोर पर चढ़ाते उस दिन बड़ा सौभाग्य का दिन होगा जिस दिन हम पत्थर को उठा के फूल पे चढ़ाएंगे उस दिन हमने कोमल के प्रति ज्यादा सम्मान दिखाया अभी हम कोमल को तोड़ते रहे दया कसौटी है तुम हिंदू हो या मुसलमान की ईसाई की जैन की बौद्ध दो कोड़ी की बात है दयावान हो तो बस सब ठीक है हिंदू हो तो ठीक मुसलमान हो तो ठीक ईसाई हो तो ठीक और दयावान नहीं हो तो सभ व्यर्थ मोहम्मद एक गुफा में छिपने को आए उनका एक शिष्य उनके साथ है दुश्मन उनके पीछे लगे बड़ा खतरनाक है क्षण घोड़ों की आवाज पीछे से आ रही और वे गुफा के भीतर प्रवेश करने को ही है कि मोहम्मद ठिटक गए और उन्होंने अपने मित्र को भी कहा कि रुक भीतर मच्छा उसने कहा यह रुकने का समय नहीं है भीतर चलें किसी तरह छिप जाएं यह गुफा कारगर है समय पर आ गई भगवान की कृपा है मोहम्मद ने कहा वो तो ठीक लेकिन देखता गुफा के द्वार पर मकड़ी ने अभी अभी जाला बुना ताजा जाला है मकड़ी अभी बुनी रही उसे तोड़ना उचित नहीं मित्र तो चकित हुआ उसने कहा कि मकड़ी के जाले को मैं साफ किए देता हूं इसमें तोड़ने की क्या बात है पर मोहम्मद ने कहा उसने बड़ी मेहनत से बनाया देखते हम कोई और गुफा खोज लेंगे लेकिन मकड़ी के साथ कठोरता करना उचित नहीं यह मुसलमान का लक्षण हुआ ये ठीक अर्थों में धार्मिक का लक्षण हुआ कठोरता जहां ना रह जाए जहां हृदय कोमल हो पत्थर जैसा ना हो नवनीत जैसा हो कोमल हो फूल जैसा हो मक्का मदीना द्वारका बदरी अरु केदार बिना दया सब झूठ है कहे मलूक विचार मलूक कहते हैं तुम जाओ बदरी तुम जाओ केदार मक्का मदीना द्वारका तुम भटको सारी दुनिया में कुछ भी ना होगा तुम दया के मंदिर में प्रवेश कर जाओ और सब हो जाएगा कहे मलूक विचार ख्याल रखना यहां विचार का वही अर्थ नहीं होता जो तुम्हारे विचार का होता है तुमने तो कभी विचार किया ही नहीं हां बहुत विचार तुम्हारी खोपड़ी से गुजरते हैं यह बात सच मगर विचार तुमने कभी नहीं किया है विचार करने के लिए जितना होश चाहिए उतना होश तुमने नहीं तुम्हारे भीतर तो दूसरों के विचार तैरते रहते किसी ने कुछ कह दिया वो तुम्हारी खोपड़ी में समा जाता कहीं कुछ पढ़ लिया वह समा गया फिर इन्हीं के साथ तुम डमाडोल होते रहते हो तुमने कभी खुद कुछ विचारा है तुम्हारे पास एक भी ऐसा विचार है जो तुम्हारा हो जो तुम कह सको प्रमाणिक रूप से मेरा है तुम बड़े हैरान हो जाओगे अगर तुम अपनी विचार की राशि में खोजने जाओगे तो तुम्हें शायद ही एकाध विचार मिले जो तुम्हारा है प्रमाणिक रूप से तुम्हारा है तुम पाओगे सब उधार सब बासा है सब किसी और का है और अगर कभी तुम कोई एक आध विचार ऐसा भी पाओगे जिसे तुम कह सको मेरा है तो वो भी तुम गौर करोगे तो अनुभव में आ जाएगा कि वो भी दूसरों के विचारों का जोड़ है कहीं से टांग ले ली कहीं से हाथ ले लिया कहीं से सिर ले लिया एक पुतला खड़ा कर दिया लेकिन मौलिक विचार तो तभी संभव होता है जब सब विचार रुकने की क्षमता तुम में आ जाती सब विचार रोक देने की क्षमता तुम में आ जाती जब तुम निर्विचार होने में कुशल हो जाते हो तब तुम विचार करने में सफल होते हो यह बात विरोधाभासी है लेकिन ऐसा ही है जिस दिन तुम निर्विचार होने में समर्थ हो गए जिस दिन तुम चाहो तो समय बीतता जाए तुम्हारे भीतर विचार की तरंग भी ना उठेगी जिस दिन तुम मालिक हो गए इस बात के अभी तो तुम मालिक नहीं हो अभी तुम लाख चाहते विचार ना उठे मगर उठते चले जाते तुम बिस्तर पे पड़े हो तुम चाहते हो नींद आ जाए मगर विचार चलते चले जाते तुम उनसे कहते भी हो भाई क्षमा करो अब जाओ भी अब जरा मुझे सोच लेने दो मगर वो तुम्हारी सुनते नहीं वो मालिक बन बैठे तुम तो गुलाम हो जब चले जाते तो ठीक न जाएं तो न जाएं, तुम्हारा कोई बस नहीं तुम बड़े बेबस जब मलूक कहते हैं कहे मलूक विचार तो वो ये कह रहे हैं कि जब निर्विचार शांत चित्त की दशा में मैंने देखा जब मैंने अपनी आंख गड़ाई जीवन के सत्य पर जब मैंने निर्विचार चित्त के दर्पण में जीवन की झलक पाई तो मैंने पाया बिना दया सब झूठ है तो तुम्हारे मंदिर मस्जिद तुम्हारी पूजा प्रार्थना अर्चना सब झूठ है तुम्हारे शास्त्र तुम्हारे वेद कुरान सब झूठ है बिना दया सब झूठ है एक दया तुम्हारे भीतर आ जाए तो परमात्मा का पहला चरण तुम्हारे भीतर पड़ा एक दया तुम्हारे भीतर आ जाए तो तुम्हारा पहला संबंध परमात्मा से हुआ दया का अर्थ होता है इस बात की प्रतीति कि जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरे भी जितना मूल्यवान मैं हूं उतने ही मूल्यवान दूसरे भी अब मैं किसी का साधन की तरह उपयोग ना करूंगा सभी परम साध्य कोई साधन नहीं मैं अपनी पत्नी का उपयोग साधन की तरह अब ना करूंगा मैं अपने पति का उपयोग साधन की तरह ना करूंगा मैं अपने बेटे का उपयोग साधन की तरह ना करूंगा क्योंकि जिसका भी हमने साधन की तरह उपयोग किया हमने उसका अपमान किया जिसका हमने साधन की तरह उपयोग किया हमने उसके साथ अनैतिक संबंध जोड़े जिसका हमने साधन की तरह उपयोग किया हमने उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा की गरिमा स्वीकार नहीं की इमेनुअल काउंट ने नीति की परिभाषा में यह कहा है कि वही कृत्य नैतिक है जिसमें तुम दूसरे का साधन की तरह व्यवहार नहीं करते जिसमें दूसरा स्वयं साध्य एंड इन इट सेल्फ जिसमें दूसरा स्वयं साध्य है, दया का अर्थ होता है मैं जितना मूल्यवान उतने ही मूल्यवान तुम हो न कम न ज्यादा जिस दिन तुम देखते हो कि मेरा मूल्य सारे अस्तित्व का मूल्य है जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही मैं दूसरे के लिए भी चाहूं यहूदी फकीर हुआ हिलेल एक नास्तिक हिलेल के पास आया और उस नास्तिक ने कहा कि सुनो और वो नास्तिक एक पैर पर खड़ा हो गया और उसने कहा कि सुनो मैंने सुना कि तुम बड़े ज्ञानी हो मैं ज्यादा बकवास में नहीं पढ़ना चाहता मैं नास्तिक हूं मैं संक्षिप्त उत्तर चाहता हूं मैं जितनी देर एक पैर पर पे खड़ा रहूं उतनी देर में तुम उत्तर दे दो कि धर्म का सार क्या है हिलेल ने कहा धर्म का सार इतना ही है जैसा तुम अपने साथ व्यवहार करते हो वैसा दूसरे के साथ करो बस इतना ही बात तो पूरी हो जाती इससे ज्यादा धर्म का कोई सार नहीं बिना दया सब झूठ है कहे मलुक विचार फिर तुम भूल भी जाओ परमात्मा को तो कोई हर्जा नहीं परमात्मा तुम्हें नहीं भूलेगा और अभी तुम लाख परमात्मा को याद करो तुम्हारी सभी याद व्यर्थ परमात्मा तुम्हें याद नहीं करेगा तुम्हारी एक ही पूजा स्वीकृत होगी वही पूजा जिसमें दया सम्मिलित है तुम्हारी एक ही पूजा अंगीकार होगी फूलों के द्वारा नहीं तुम्हारे हृदय की करुणा के द्वारा करुणा के फूल तुम चढ़ाओ परमात्मा के चरणों में तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि उससे किसी को चोट ना पहुंचे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि तुम सदा इसका ही ख्याल करते रहो कि किसी को चोट न पहुंच जाए तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि किसी को चोट न पहुंचे तो भी दूसरों को चोट पहुंच सकती है वो दूसरी बात है जीसस से बहुत लोगों को चोट पहुंची नहीं तो वो सूली पे नहीं लटकाए जाते यद्यपि जीसस ने किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी बुद्ध पर भी लोगों ने पत्थर फेंके यद्यपि बुद्ध ने किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी तुम किसी को चोट ना पहुंचाना चाहो बस इतना काफी है तुम इतना ध्यान रखो कि सबका मूल्य आत्यंतिक है फिर भी किसी को चोट पहुंच सकती है बहुत बार तो ऐसा होता है तुम्हारा आनंदित होना ही दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए काफी हो जाता लोग इतने दुखी हैं कि तुम्हें आनंदित देखकर उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाता लोग इतने अंधेरे में खड़े हैं तुम्हारी आंखों में रोशनी वो तुम्हारी आंखें फोड़ देने को उत्सुक हो जाते लोग इतने परेशान हैं और तुम निश्चिंत बैठे हो समाधिस्थ ये बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। लोग नहीं चाहते कि तुम उनकी नींद तोड़ो वो अपने सपनों में खोए और तुम चाहते हो उनके हित में उनकी नींद टूट जाए उनके ही हित के लिए तुम प्रयास करते हो बुद्ध का एक भिक्षु पूर्ण बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया और बुद्ध ने उसे कहा अब मेरे पास रहने की तुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब तो तू वही हो गया जो मैं हूं अब तू जा दूर दूर जहां जहां सोए लोग हैं वहां वहां जा। जागने की खबर ले जा ये सुगंध जो तुझे मिली है बिखरा हवाओं में पहुंचने दे अधिकतम लोगों तक यह जो ज्योति तेरे भीतर जगी है इसकी किरण जितने लोगों को मिल जाए उतना अच्छा जा तू कहां जाना चाहेगा पून तो उस ने कहा बिहार का एक हिस्सा था जहां कोई भिक्षु जाता नहीं था दुष्ट लोग थे वहां के उस हिस्से का नाम था सुखा सुखे लोग थे वहां के जिनके हृदय बिल्कुल सूख चुके थे जिनमें रसधार थी ही नहीं उसने कहा मैं सूखा प्रांत जाऊंगा बुद्ध ने कहा वहां ना जा तो अच्छा वहां के लोग बड़े दुष्ट हैं, वो तुझे सताएंगे उसने कहा इसलिए तो उनको मेरी जरूरत है कोई जाए जो उनको जगाए बुद्ध ने कहा तेरा तेरा इरादा तो अच्छा लेकिन मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं पहला प्रश्न तू जाके उनसे भली बातें कहेगा लेकिन वे भली बातें उन्हें गालियों जैसी लगेंगी वे तुझे गालियां देंगे वे तेरा अपमान करेंगे वे तेरी दुर्दशा करेंगे जब वे तुझे गालियां देंगे तो तुझे क्या होगा पूर्ण पहले तू मुझे इसका उत्तर दे पूर्ण का इसमें होने की क्या बात है आप जानते हैं उत्तर क्या देना है वे मुझे गालियां देंगे तो मैं सोचूंगा कितने भले लोग हैं गालियां ही देते हैं मारते नहीं मार भी सकते थे बुद्ध ने कचल दूसरा प्रश्न अगर वे तुझे मारे फिर उसने कहा आप भी क्या पूछते आपको पता है जब वो मुझे मारेंगे तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि कितने भले लोग हैं सिर्फ मारते ही मार ही नहीं डालते मार भी डाल सकते थे बुद्ध ने कचल ये भी जाने दे तीसरी आखिरी सवाल अगर वे तुझे मार ही डाले तो मरते मरते तुझे क्या होगा पूर्ण ने फिजूल की बात है पूछते आपको पता है कि मुझे क्या होगा मरते वक्त मैं सोचूंगा कितने भले लोग हैं उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूलचूक हो सकती थी यह दया की आखिरी पराकाष्ठा है तो जब मैं तुमसे कहता हूं दूसरे को चोट ना पहुंचे तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे को चोट नहीं ही पहुंचेगी तुम मत पहुंचाना तुम्हारा अभिप्राय ना हो बस फिर भी पहुंच सकती है पहुंचेगी ही सुकराज से पहुंची जीसस से पहुंची मंसूर से पहुंची पहुंचेगी ही लोग पागल हैं और जब किसी व्यक्ति के जीवन में विक्षिप्तता समाप्त होती है तो वो इतना अजनबी मालूम पड़ने लगता लोगों को कि तो उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, उसकी मौजूदगी खलने लगती अगर वह सही है तो फिर हम सब गलत है ये मुश्किल हो जाता है सुकरात को जहर दिलाना पड़ा क्योंकि सुकरात की मौजूदगी अखरने लगी सुकरात अगर सच है तो फिर सारे लोग झूठ हैं यह बात ही स्वीकार करना बहुत कठिन होती है कि मैं झूठ हूं बिना दया सब झूठ है कहे मलूक विचार तो तुम अपने जीवन में कसौटी पकड़ लो तुम्हारा ध्यान तुम्हारी पूजा प्रार्थना तुम्हारी भक्ति अगर दया बढ़ाती हो तो समझना कि तुम ठीक मार्ग पर हो तो इशारा ठीक जगह पड़ रहा है अगर तुम्हारी दया घटती हो तो समझना कि गलत हो रहा है मोहम्मद एक दिन एक युवक को लेकर मस्जिद गए पहली दफा युवक मस्जिद गया सुबह की प्रार्थना नमाज पढ़ने के बाद जब वापस लौटने लगे तो उस युवक ने कहा हजरत देखते कि लोग कितने पापी अभी तक बिस्तरों में पड़े कई तो अभी तक सो रहे हैं गुर्रा रहे हैं इनका क्या होगा हजरत ये लोग नरक में पड़ेंगे मोहम्मद ठिटक कर खड़े हो गए उन्होंने कहा मुझसे बड़ी भूल हो गई कि तुझे मैं मस्जिद ले गया तू रोज सोया रहता था तो कम से कम ऐसा तो नहीं सोचता था कि लोग पापी हैं ये तो फायदा ना हुआ नुकसान हो गया आज तू पहली दफा मस्जिद क्या हो आया तेरे मन में यह ख्याल उठने लगा कि लोग पापी हैं और तू पुण्यात्मा है उस युवक से कहा भाई तू जा और सो जा और भूल जा ये बात और मैं फिर मस्जिद जाता हूं उसने कहा अब आप किस लिए जाते हैं उनका मुझे फिर दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी और परमात्मा से क्षमा भी मांगनी पड़ेगी कि मुझसे बड़ी भूल हो गई कि इस आदमी को मैं उठा लाया ये अच्छा भला था सोता था कम से कम दूसरों के प्रति अनादर तो ना था कठोरता तो ना थी अब यह उनको नरक में डालने की सोच रहा है इसने एक प्रार्थना की और इसके इरादे देखो जब भी तुम किसी आदमी में ऐसा देखो कि उसका धर्म उसके अहंकार को बढ़ा रहा है तो समझना भूल हो गई जब तुम अपने भीतर ऐसा देखो कि तुम्हारा धर्म तुम्हारी दया को कम कर रहा है तो समझना कि भूल हो गई इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे सौ तथा कथित महात्माओं में निन्यानवे महात्मा नहीं उनके इरादे बड़े गहरे हैं तुमको नरक में डालने के वो बड़ा हिसाब लगा रहे हैं कि कैसी कैसी आग में जलाए जाओगे कैसे कैसे कढ़ाओं में डाले जाओगे जिन शास्त्रों में नरक के विवरण लिखे हैं वे भले लोग नहीं हो सकते उनके भीतर दुष्टता रही होगी दया उनके भीतर नहीं रही होगी अगर दया का जरा भी स्वर होता तो नरक की धारणा ही नहीं बनती स्वर्ग तो उन्होंने अपने लिए रखा है और नर्क सबके लिए रखा है नरक उन सब के लिए जो उनसे राजी नहीं वो सब नरक में सड़ाए जाएंगे ये ऊपर से कितने ही महात्मा दिखाई पड़ते हो भीतर ये सैतान के शिष्य महात्मा नहीं अब ये दूसरी बात है कि तुम किस भांति लोगों से बदला लेते हो किस तरह उन्हें सताते हो नरक में डाल के सताओगे मगर सताने की इच्छा कायम दया तुम्हारे भीतर जरा भी नहीं इसे स्मरण इस रखना सब कोई साहब बंदते हिंदू मुसलमान साहब तिसको बंदता जिसका ठौर ईमान और कहते मलूक जिसके हृदय में दया आ गई वो फिर परमात्मा को ना भी बंदगी करे तो चलेगा उसकी बंदगी तो प्रतिक्षण हो रही है उसकी दया ही उसकी बंदगी है वही उसकी नमाज वो झुका ही है नमाज में और साहब तिसको बंदता और एक अपूर्व घटना घटती है कि फिर भक्त भगवान को नहीं भजता भगवान भक्त को भजता है साहब जिसको बंदता जिस दिन तुम्हारे जीवन में दया ही दया होती उस दिन परमात्मा तुम्हारी याद करता है तुम्हारे याद किए क्या होगा जब तक वह तुम्हें याद ना करे मिलन नहीं होगा जब यह सारा अस्तित्व तुम्हारे लिए आतुर्ण हो जाए स्वागत के लिए तुमसे मिलन को तत्पर ना हो जाए तब तक कुछ भी ना होगा सबको साहब बंदते हिंदू मुसलमान ये बंदगी तो चलती औपचारिक है साहब जिसको बंद बंदता जिसका ठौर ईमान इन शब्दों पर ध्यान देना जिसका ठौर ईमान जिसकी श्रद्धा ठहर गई जिसका चित्त का दर्पण अब विचारों से चंचल नहीं होता जिसका ईमान कंपित नहीं होता अकंप हो गया जिसके भीतर की चेतना निष्कंप जलती जिसका ठोर ईमान मन तो चंचल है मन तो ऐसा है जैसे हवा के झोंकों में दिए की ज्योति डोलती रहती कभी इधर कभी उधर डोलती ही रहती एक क्षण को भी थिर नहीं इस अथिर मन के साथ कैसी शांति इस अथिर मन के साथ कैसा सुख इस अथिर मन के साथ जो जुड़े हैं उनके जीवन में कभी भी आनंद का कोई स्वाद संभव नहीं दुखी वे पाएंगे पर एक ऐसी दशा भी है चैतन्य की जब चित्त ठहर जाता जब कोई तरंगे नहीं उठती झील शांत होती एक लहर भी नहीं उठती झील बिल्कुल शांत हो जाती उस शांत झील में ही प्रभु का प्रतिबिंब बनता प्रभु की छवि बनती प्रभु की छवि उभरती मंदिरों में नहीं बैठा है प्रभु तुम्हारी श्रद्धा जब ठहर जाएगी तब तुम उसे अपने भीतर बैठा हुआ पाओगे और ठीक कहते हैं मलुकदास साहब इसको बंदता उस दिन तुम पाओगे कि साहब तुम्हारी बंदगी कर रहा क्योंकि तुम साहब ही हो तुम एक क्षण को भी कुछ और नहीं हो तुम्हें अपना स्मरण भूल गया है। अंथा तुम परमात्मा हो तुम्हें अपनी याद भूल गई है। तुम भूल ही गए कि तुम कौन हो और जब तक यह मन कपड़ा है तब तक तुम पहचान भी ना सकोगे कि तुम कौन हो। इस कपते मन पहचानना बहुत मुश्किल ऐसा ही समझो कि तुम एक हाथ में कैमरा लेकर यहां तस्वीर उतारने आ जाओ और तुम्हारे दोनों हाथ कप रहे तो तस्वीर तो बनेगी ही नहीं और जब तुम फिल्म को साफ करके तैयार करोगे तो तुम पाओगे कुछ समझ में नहीं आता रंग ही रंग छितरे हैं सब खंड खंड छितरे हैं कोई तस्वीर साफ नहीं बनती मन इतना कपरा है कि सत्य तो सामने खड़ा है लेकिन तस्वीर कैसे बने यह मन थोड़ा ठहरे ये श्रद्धा थोड़ी रुके थोड़ा शांत हो तो तस्वीर अभी बन जाए तुमने देखा ना झील पर जब अंधड़ चलता है और बहुत लहरें होती हैं आकाश में चांद भी हो तो भी चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता खंड खंड चांद बिखर जाता पूरी झील पर पूरे झील पे चांदी हो जाती मगर तुम पकड़ ना पाओगे कि चांद कहां है जब झील शांत हो जाएगी तब सारी चांदी सिकुड़ के आ जाएगी एक जगह चांद बन जाएगी परमात्मा सब तरफ छितरा हुआ मालूम पड़ता है इसलिए हम उसे देख नहीं पाते उसकी प्रतिमा बन नहीं पाती परमात्मा को खोजने जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है सिर्फ चित्त की स्थिरता खोजनी है जिसका ठौर ईमान कृष्ण ने जिसको स्थिति प्रज्ञ कहा है जिसकी प्रज्ञा ठहर गई उसी के लिए मलुकदास कहते हैं जिसका ठौर ईमान दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन तेई ऊंचे जानिए जिसके नीचे नैन दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन और जिसकी वाणी में अमृत थे लेकिन अमृत होता तभी जब दया धर्म हृदय में होते जब करुणा का सागर हृदय में होता तब वाणी में अमृत होता वाणी का अमृत कोई वक्तत्व की कला नहीं है वाणी के अमृत से अर्थ कोई बहुत कुशल वक्ता है ऐसा नहीं है वाणी में अमृत का अर्थ होता है जिसके शब्दों में निशब्द का स्वर है जिसके शब्द केवल खाली देह मात्र नहीं है जिसके शब्द के भीतर आत्मा भी में है, जिसके शब्द केवल शब्द नहीं है जिसके शब्दों में छिपा शून्य भी है जैसे तुम्हारी देह आज भीतर विराजमान है परमात्मा तो तुम जीवंत हो कल सांस उड़ जाएगी पखेरू जा चुका होगा देह यही होगी लेकिन प्रिजन जल्दी से अर्थी तैयार करने लगेंगे सब कुछ वही है जरा सी बात बदल गई भीतर जो रहता था अब नहीं तो लाश हो गई कल तक प्यारी देह थी आज अर्थी पे रखने योग्य हो गई शब्दों के साथ भी ऐसा ही है पंडित बोलता है तो उसके शब्द में केवल लाश होती उसका अपना अनुभव तो नहीं होता जिससे वो आत्मा डाल दे ज्ञानी जब बोलता है तो उसके शब्द में अमृत होता अमृत का अर्थ है उसके शब्द निष्प्राण नहीं होते सप्राण होते उसके शब्द धड़कते उसके शब्दों में श्वास होती उसके शब्दों में जीवन होता उसके शब्द को तुम छूओगे तो तुम्हें पता चलेगा उसके शब्द मुर्दा नहीं बोले अमृत बैन दया धर्म हृदय बसे लेकिन ये तभी संभव होता है जब भीतर करुणा का जन्म हो गया हो तब उस करुणा में डूब डूब कर आते हुए शब्द अमृत हो जाते इन्हीं अमृत वचनों को हमने शास्त्रों में इकट्ठा किया उपनिषद में कुरान में तावते किंग में गीता में हमने इन्हीं अमृत वचनों को इकट्ठा किया लेकिन मुश्किल यह है कि जैसे ही तुम इकट्ठा करते हो वो अमृत नहीं रह जाते कृष्ण ने जब अर्जुन से बोले तब अमृत थे कृष्ण के कारण अमृत थे कृष्ण की मौजूदगी उन शब्दों में डोल रही थी कृष्ण का रूप रंग उन शब्दों को लगा था कृष्ण के भीतर से अभी आए थे ताजे थे अभी कृष्ण की सुगंध उन शब्दों के आसपास तैर रही थी अर्जुन ने जब उन्हें सुने तो वह ताजे थे जिंदा थे अब जब तुम गीता में पढ़ते हो तब मुर्दा है इसलिए सदा से एक बात महत्वपूर्ण रही है कि अगर तुम जीवित सदगुरु को खोज सको तो सब शास्त्रों को छोड़कर जीव सदगुरु को खोज लेना क्योंकि वहां अभी शास्त्र जीवित है सदगुरु का अर्थ इतना ही होता है जहां शास्त्र अभी जीवित और शास्त्र का इतना ही अर्थ होता है किसी सदुगुरु के वचन जो अब जीवित नहीं रहे लकीर रह गई सांप चला गया है दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन और उन्हीं को समझना की पहुंच गए जिनको पहुंचने का दम भी ना हो उन्हीं को समझना की पा लिया जिनका पा का दावा ही ना निरअहकार में जो जीते हो, अब इसे समझना ये थोड़ा जटिल मामला है क्योंकि आदमी ने इतने झूठे सिक्के पैदा किए इसलिए बातें बहुत उलझ गई तीन शब्द ख्याल करना एक शब्द है अहंकार दूसरा शब्द है विनम्रता और तीसरा शब्द है निरअहंकार विनम्रता झूठा थोथा शब्द है विनम्र आदमी निरअहकारी नहीं होता विनम्र आदमी को विनम्रता का अहंकार होता है विनम्र आदमी कहता है मैं ना कुछ देखो तुम्हारी आंखों की तरफ देखता है कि देखो मैं ना कुछ स्वीकार करो कि मैं ना कुछ सुनते हो कि मैं ना कुछ और अगर तुम उससे कहो कि मैं तो आपसे भी बड़ा ना कुछ तो वही नाराज हो जाता वो वही परेशान हो जाता ना कुछ में भी होड़ लगी है, ना होने के दावे में भी अहंकार पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर रहा है विनम्र आदमी निरअहारी नहीं होता विनम्रता अहंकार को दबा लेती अहंकार के जहर पर खूब मीठी शक्कर की परतें चढ़ा देती इसलिए विनम्र आदमी में तुम सदा अहंकार पाओगे छिपा हुआ अप्रगट भूमिगत हो गया अंडरग्राउंड चला गया मगर मौजूद है निरअहंकार का अर्थ होता है न अहंकार रहा न विनम्रता रही क्योंकि अहंकार ही ना रहा तो अहंकार के साथ जुड़ी हुई विनम्रता भी नहीं रह जाएगी फिर मलुकदास क्यों कहते हैं जिनके नीचे नैन क्योंकि विनम्रता का आमतौर से हम यही अर्थ करते हैं जो सदा नीचे देखते जो नीचे नैन रखते नीचे नैन अगर तुम इसलिए रखते हो कि चेष्टा कर रहे हो तो विनम्रता और नीचे नैन अगर सहज हो गए हैं तो निरहंकार दोनों में फर्क है अगर चेष्टा करके तुम नीचे नैन रख रहे हो प्रयास करना पड़ रहा है दबाए बैठे हो किसी चीज को तो फिर बात झूठ है अनायास सहज हो गया है और रखो भी कहां नैन इनको, नीचे ना रखो तो कहां रखो जैसे देखा कभी वृक्ष पर जब फल लग जाते और फलों से डाल भर जाती लद जाती तो डाल झुक जाती यह झुकना बड़ा और है ऐसे ही आंख जब भर जाती प्रभु के दर्शन से तो झुक जाती जब आंख भरपूर हो जाती प्रभु से तो फिर अब क्या आंख उठाने को जगह रही आंख झुक जाती ये झुकाव ऐसा ही है जैसे वृक्ष की डाली झुक जाती है फलों से लतकर तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन जेते सुख संसार के इकटे किए बटोर कन थोरे कांकर गने देखा फटक पछोर बड़ा प्यारा सूत्र है जेते सुख संसार के इकटे किए बटोर कहते मलुकदास सब सुख देख लिए सब बटोर के देख लिए ये बात ख्याल रखना बहुत लोग हैं इस देश में कम कम से कम खास करके जो सदपुरुषों की वाणी सुन के भाग खड़े होते संसार से अभी उन्होंने सब सुख बटोर के देखे भी नहीं थे ये जो कच्चे भाग जाते इनका मन बड़ा तड़फता है वापस लौट आने को ये चले जाएं हिमालय पर लेकिन सोचेंगे बाजार की ये बैठ जाएं गुफा में लेकिन सोचेंगे पत्नी बच्चों की ये कहीं भी चले जाएं कुछ फर्क ना पड़ेगा मैं भरथरी के जीवन में एक उल्लेख पढ़ता था भरथरी सम्राट हुए सम्राट होते ही उन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और एक बड़ी अनूठी आज्ञा दी आज्ञा यह थी कि जितने भी सुख संभव हों संसार में मैं सब भोगना चाहता हूं वजीरों ने सोचा कि खूब भोगी सम्राट हो गए पहले दिन ही सिंहासन पर बैठा और कहता है जितने सुख हों संसार में सब भोग लेना एक भी छोड़ना नहीं उन्होंने कहा महाराज जो भी हम बन, बन सकेगा हम करेंगे सब सुख जुटा देंगे आप मालिक हैं आज्ञा दें दूसरी बात भरथरी ने कही दूसरी यह कि एक सुख एक ही बार देखना दोबारा नहीं क्योंकि फिर क्या सार है तो ख्याल रहे जो वस्त्र मुझे एक दफे पहनने दिए जाए दोबारा ना दिए जाए और जो स्त्री एक बार मेरे पास लाई जाए दोबारा ना लाई जाए और जो भोजन मुझे एक बार परोसा जाए दोबारा ना परोसा जाए वजीरों ने कहा ऐसा ही होगा थोड़े तो दिक्कत में पड़े और महीने दो महीने में दिक्कत बहुत साफ हो गई अब कहां से रोज रोज नए भोजन लाओ जो सब्जी एक दफे खा ली खत्म हो गई जो फल एक बार चखली चखलिया समाप्त हो गया साल बीतते बीतते तो वजीर पागल होने लगे कि कहां से इंतजाम करो लाओ कहां से सब छान डाले उन्होंने दूर दूर प्रांत जहां जहां जो मिल सकता था न मालूम कितनी स्त्रियां लाए न मालूम कितने वस्त्र लाए न मालूम कितने भोजन लाए लेकिन सब चुकने लगा साल पूरा होते होते वजीरों ने कहा महाराज क्षमा कर हम पागल हुए जा रहे रोज रोज नया कहां से लाए तो भरथरी ने कहा सब चुक गया उन्होंने कहा सब चुक गया अब हमें कुछ नहीं सोचता तो भरथरी ने कहा कि बस ठीक बात समाप्त हो गई अब मैं जंगल जाता उन्होंने कहा क्यों उन्होंने कहा देख लिया और एक दफा चख लिया अब दोबारा उसी को चखने से क्या मिलेगा जब एक बार चखने से नहीं मिला तो दोबारा उसी को चखने से क्या मिलेगा जो स्वाद मिलना होता तो पहली बार में मिल जाता अब दोबारा मैं ही वही हूं चीज भी वही है अब इसको पुनरुक्त करते रहने से क्या सार है इस व्यर्थ की दौड़ धूप में कुछ अर्थ नहीं अब मैं जंगल जाता हूं तब तो बड़े हैरान हुए वो तो सोचते थे कहां का भोगी राजा मिल गया तब उनको पता चला कि इस भोग के पीछे कोई अनूठी त्याग की प्रक्रिया छिपी थी किसी बड़े सूत्र पर भरथरी काम कर रहा था भरथरी ने दो शास्त्र लिखे पहला शास्त्र लिखा श्रृंगार शतक श्रृंगार के सूत्र ऐसे सूत्र किसी ने नहीं लिखे क्योंकि किसी ने ऐसा श्रृंगार जाना नहीं मलुकदास यही कह रहे हैं जेते सुख संसार के इकटे किए बटोर सब बटोर लिया और सब सुख भोग लिए तो श्रृंगार शतक लिखा और फिर जब सब छोड़ के गए तो दूसरा शास्त्र लिखा वैराग्य शतक श्रृंगार से ही वैराग्य का जन्म हुआ भोग से योग का जन्म हुआ संसार को देखने से ही पहचानने से ही परमात्मा की स्मृति आनी शुरू होती इसलिए मैं तुमसे कहता हूं भागना मत मैं अपने सन्यासी को कहता हूं भाग के कहीं जाना मत जहां खड़े हो वहां जो उपलब्ध हो उसे ठीक ठीक भोग लो भोग में ही मुक्ति है भोग से ही मुक्ति है भोग और योग विपरीत नहीं है योग का जन्म भोग की ही अंतर्तम अवस्था में पैदा होता है इसलिए भागो मत भाग के कहीं कोई सार नहीं भगोड़े मत बनो भागो नहीं जागो जो भोग रहे हो उसे जाग के भोगो ताकि पुनरुक्ति ना हो ताकि बार बार उसी उसी में ना दोहरते रहो गाड़ी के चाक की तरह मत घूमो हर अनुभव से बोध ले लो और जल्दी ही तुम पाओगे कि ठीक कहते बाबा मलुकदास जेते सुख संसार के इकटे किए बटोर कन थोरे कांकर घने देखा फटक पछोर खूब जैसे स्त्रियां सूप में साफ करती ना चावल गेहूं देखा फटक पछोर ऐसा सूप में बुद्धि के होश के सूप में सब फटक पछोर के देख लिया कन थोड़े कांकर घने कन तो कहीं कहीं हैं सुख तो कहीं कहीं है और कंकड़ ही कंकड़ ज्यादा है कन थोड़े कांकर घने सुख तो क्षण भंगुर हैं दुख की लंबी कतारें लगी ये बात भी समझने जैसी है कि मलुकदास सच्चाई के प्रति ऐसी निष्ठा है कि अतिशयुक्ति नहीं करते आम तौर से ज्ञानी कहेंगे संसार में बिल्कुल सुख नहीं मलुक ने ये नहीं कहा ये एक सच्चे आदमी की परख तौर से महात्मा कहते हैं संसार में सुख है ही नहीं अतिशयुक्ति हो गई ये अगर संसार में सुख बिल्कुल ना हो तो इतने लोग कब तक भटके रहें कैसे भटके रहे कुछ तो होना ही चाहिए कन थोड़े कांकर गने माना कि कंकर पत्थर बहुत हैं, लेकिन यहां थोड़ी-थोड़ी सुख की भी बूंदें पड़ती हैं ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती इसको मैं कहता हूं बड़ी निष्ठा बड़ी ईमानदारी नहीं तो सहज यही होता है मन कि अब क्या रखा संसार में सब व्यर्थ सब दुख इस दृष्टि से मलुकदास के वचन में बुद्ध के वचनों से भी ज्यादा सचाई बुद्ध कहते सब दुख जन्म दुख जरा दुख जीवन दुख मरण दुख सब दुख यहां दुख ही दुख है यह अतिशयोगक्ति यह बात सच नहीं शायद उन्होंने करुणा वसी कही है शायद तुम्हें देख के कही है कि तुमसे अगर यह कहा जाए कि थोड़ा भी यहां सुख है तो शायद तुम उस थोड़े के लिए ही अटके रह जाओ तुम कहो थोड़ा तो है ना तो फिर ठीक है चलो कन थोड़े कांकर घने तो कांकर अलग कर देंगे और कन कन भोग लेंगे तो ठीक से फटकेंगे पछोरेंगे तो बाबा मलुकदास दिखता है आपने ठीक से नहीं फटका पछोरा हम बीन लेंगे ठीक से बीन लेंगे कंकड़ कंकड़ अलग कर देंगे कन कन बीन लेंगे सुख के और मजा कर लेंगे तो छोड़ने की क्या जरूरत शायद बुद्ध ने इस करुणावश इस बात को ध्यान में रख के कहा होगा सब दुख लेकिन यह बात सच नहीं यहां सब दुख नहीं है थोड़ा थोड़ा सुख भी है उसी सुख के सहारे तो दुख चल रहा है अगर दुख ही दुख हो तो आदमी सभी के सभी आदमी एकदम छलांग लगा के बाहर हो जाएं। यहां कुछ ना कुछ सुख की प्रतीति होती है झलक ही सही मगर मिलती क्षण भर को सही मगर सुख उतरता है पूरा सूरज न भी आता हो तो भी किरण आती है और उसी किरण की आशा में आदमी बंधा रह जाता है उसी एक किरण के सहारे सोचता है किरण आ गई तो कल सूरज भी आ जाएगा कर्ण आया तो सागर भी आ जाएगा थोड़ी प्रतीक्षा करो थोड़ा और श्रम करो थोड़ा और आयोजन करो लेकिन मल्लुकदास का वचन सत्य के प्रति बिल्कुल साफ है वह कहते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं यहां सुखें कन थोड़े कांकर घने लेकिन कंकड़ बहुत हैं इतने ज्यादा हैं कि इतने थोड़े से कणों के लिए इतने कंकड़ झेलना ना समझी और फिर अगर इन इनके जरा ऊपर उठो तो आनंद ही आनंद है जहां कंकड़ है ही नहीं एकाध फूल कभी और हजारों लाखों कांटे इस एक फूल के लिए इतने कांटे झेलना बुद्धिमानी नहीं भूख फूल है मगर एक हाथ और कभी कभार तुम जरा सोचो तुम्हारी जिंदगी में कब सुख आया पीछे लौट के देखो पचास साल जी लिए चालीस साल जी लिए कब सुख आया धोखा मत देना ऐसा मान मत लेना कि फला दफ़े आया था नहीं गौर सी देख लेना क्योंकि आदमी धोखा देने में भी कुशल वो सोचता देखो उस बार आया था इस बार आया था सिर्फ इसलिए कह लेता ताकि अपने सामने कम से कम अपनी बुद्धिमानी तो बनी रहे नहीं तो बड़े मूर्ख हो जाएंगे कि पचास साल जी और सुख आया ही नहीं तो क्या कर रहे थे तो क्यों सिर मारते रहे पचास साल मेरे पास लोग आते कोई कहता है कि मैं बीस साल से सन्यासी हूं योग साधता ध्यान साधता मैं उनसे पूछता हूं कुछ मिला वो कहते हां कुछ कुछ मिला मैंने कहा ईमानदारी से क्योंकि 20 साल जिसने योग साधा है, वो ये भी तो नहीं कह सकता कि कुछ नहीं मिला नहीं तो 20 साल क्या क्या बिल्कुल जड़ बुद्धि हो क्या कर रहे थे 20 साल नहीं वो कहता कुछ कुछ और जब मैं उसे कुरेदता हूं खोदता हूं तो थोड़ी देर में वो कह देता कि नहीं मिला तो कुछ भी नहीं फिर क्यों कहते हो कि कुछ कुछ तुम जरा लौट के देखना अपने पीछे पचास साल जी लिए कि साठ साल जी लिए इसमें कितने क्षण आए थे जिनको तुम सुख के कह सकोगे और जो भी क्षण तुम्हें मालूम पड़े कि सुख के थे उनकी खूब जांच परख करना सब तरफ से घूम के जांच परख करना थे या मान लिए थे शायद कभी तुम्हें एक आध दो क्षण पाओ तब तुम्हें बाबा मलुकदास का वचन समझ में आएगा और उन थोड़े से क्षणों के लिए तुमने कितने कांटे झेले कितना दुख पाया है दोनों में कोई अनुपात नहीं ऐसे समझो कि एक आदमी हजारों मील चले मरुस्थल में और फिर एक घास के पत्ते पर एक ओस की बूंद मिले पीने को जरा चख भी ना पाए कि गई जीप से लगी नहीं कि गई कंठ तक भी ना पहुंच पाएगी एक बूंद कहां कंठ तक पहुंचेगी बस जरा सा स्वाद आया ख्याल आया और गया संभोग में ऐसा ही सुख है धन पद प्रतिष्ठा में ऐसा ही सुख है श्रम तो बहुत है श्रम के अनुपात में कुछ भी नहीं मिलता मगर है मलुकदास की सत्य के प्रति निष्ठा अपूर्व है कहते मगर है जेते सुख संसार के इकटे किए बटोर कन थोड़े कांकर घने देखा फटक पछोर मलूक कोटा झांझरा भीत परी बहरा है ऐता कोई ना मिला जो फिर उठावे आए मलूक कोटा झांझरा और मलूक कहते इन सब थोड़े से कणों की खोज में मैं झांझरा हो गया जर्जर हो गया मलूक कोटा झांझरा ये जो मलूक नाम का मकान था ये खंडर हो गया दौड़ते धापते आपाधापी में मिला कुछ भी नहीं हाथ कुछ भी ना लगा थोड़े सपने थे कि थोड़ी झलक आई दुख बहुत भोगा मलूक कोटा झांझरा और अब हालत यह है कि मैं सिर्फ एक खंडर होकर रह गया हूं भीत परी भैरा है। और दीवालें गिरती जाती ऐसा कोई ना मिला और इस पूरे संसार में मित्र थे सगे थे संबंधी थे अपने थे एता कोई ना मिला जो फेर उठावे आए और ये जो भीत गिरती जा रही दीवालें गिरती जा रही ये जो भवन खंडर होता जा रहा ऐसा कोई भी ना मिला जो इस खंडर को फिर सहारा दे दे और उठा ले रूप की इस कांपती लौके तले यह हमारा प्यार कितने दिन चलेगा नील सर में नींद की नीली लहर खोजती है भोर का तट रात भर किंतु आता प्रातः जब जाती ऊषा बूंद बनकर हर लहर जाती बिखर प्राप्ति ही जब मृत्यु है अस्तित्व की यह हृदय व्यापार कितने दिन चलेगा रूप की इस कांपती लोके तले यह हमारा प्यार कितने दिन चलेगा विश्व भर में जो सुबह लाती किरण सांझ देती है वही तम को शरण ज्योति सत्य असत्य तम फिर भी सदा है किया करता दिवस निशिको वरण सत्य की सत्य भी जब थिर नहीं निज रूप में स्वप्न का संसार कितने दिन चलेगा रूप की इस कांपती लौके तले यह हमारा प्यार कितने दिन चलेगा हम सभी जर्जर जर होते जाते रोज रोज मौत करीब आती जाती जिनको तुम जन्मदिन कहते हो वो तुम्हारे मौत के पड़ाव एक जन्मदिन आया एक साल और रिक्त हो गई हाथ से और इतना समय जा चुका रोना चाहिए जन्मदिन पर उत्सव मनाते हो जिंदगी कम हो गई जीवन बढ़ता नहीं जन्मदिन पर उतना और जीवन कम हुआ मौत रोज करीब आती प्रतिपल करीब आती, थी यहां कुछ मिलने को नहीं मिलता है जो वो बहुत सपने जैसा है इंद्रधनुषों जैसा है दूर के ढोल सुहावने लगते पास जाके सब व्यर्थ हो जाते मिलता कुछ भी नहीं जीवन खोता चला जाता है और यह कुछ समय ऐसा है कि दोबारा इसे लौटाया ना जा सकेगा और ये जो खंडर एक बार खंडर हो गया तो हो गया इसके पहले कि तुम खंडर हो जाओ इस मकान को परमात्मा का मंदिर बना लो उसके साथ शाश्वत जीवन हो सकता है उसके साथ ही शाश्वत जीवन हो सकता है और तो सब जीवन क्षण है मत करोपरी रूप का अभिमान कब्र है धरती कफन है आसमान हर पखेरू का यहां है नील मरघट पर है बंधी हर एक नैया मृत्यु के तट पर खुद बखुद चलती हुई यह देह अर्थी है प्राण है प्यासा पथिक संसार पनघट पर किस लिए फिर प्यास का अपमान जी रहा है प्यास पी पी कर जहान मत करो प्रिय रूप का अभिमान कब्र है धरती कफन है आसमान रंक राजा मूर्ख पंडित रूपवान कुरूप सांच के आधीन सबकी जिंदगी की धूप आखिरी सबकी यहां पर है चिताही सेज धूल ही श्रृंगार अंतिम अंतरूप अनूप किस लिए फिर धूप का अपमान धूल हम तुम धूल है सबकी समान मत करो प्रिय रूप का अभिमान कब्र है धरती कफन है आसमान प्राण जीवन क्या क्षणिक बस सांस का व्यापार देह की दुकान जिस पर काल का अधिकार रात को होगा सभी जब लेन देन समाप्त तन तब स्वयं उठ जाएगा यह रूप का बाजार किस लिए फिर रूप का अभिमान फूल के सौ पर खड़ा है बागवान मत करो प्रिय का अभिमान कब्र है धरती कफन है आसमान जीवन को देखो सुख से भागो मत सुख के भीतर गहरी आंख डालो तो तुम पाओगे दुख बहुत सुख ना कुछ इतने से सुख के लिए इतना दुख झेलना कुछ बुद्धिमानी नहीं मौत बहुत जीवन ना कुछ जीवन तो ऐसी छोटी सी किरण और मौत ऐसा जैसा अंधेरी रात इतनी अंधेरी रात के लिए इतनी अंधेरी रात में इतनी सी किरण के लिए जीने का कोई प्रयोजन नहीं यह बहुत मूल्य चुकाना हो रहा है और फिर जब यह देह जर्जर हो जाएगी और जब कोई सहारा देने वाला ना मिलेगा तब तुम परमात्मा को पुकारोगे भी लेकिन अक्सर बहुत देर हो गई होती क्योंकि परमात्मा को पुकारने के लिए भी जो ऊर्जा चाहिए वो भी समाप्त हो गई होती उस ऊर्जा को तो धन को पुकारने में लगा दिया पद को पुकारने में लगा दिया पत्नी और पति को पुकारने में लगा दिया उस ऊर्जा को तो निछावर कर दिया व्यर्थ में और जब परमात्मा को पुकारने की घड़ी तुम सोचते हो आई तब ऊर्जा नहीं बचती पंख टूट गए अब उड़ने की क्षमता नहीं रही लोग बूढ़े होकर धर्म की तरफ जाते तो मंदिरों और मस्जिदों में बूढ़े और बुढ़ियों को देखोगे ये आकस्मिक नहीं जवान वहां दिखाई नहीं पड़ते और जहां जवान न दिखाई पड़े समझना कि वहां धर्म वास्तविक नहीं हो सकता जवान ही दिखाई पड़े जहां वहीं समझना कि धर्म जीवन थे जब बुद्ध चले पृथ्वी पर तो जवानों ने संन्यास लिया जब महावीर चले पृथ्वी पर तो युवक आए और सं्यस्त हुए जो बूढ़े भी आए वो भी बहुत युवा मन लोक थे वो भी बूढ़े नहीं थे लेकिन बड़ी मात्रा युवकों की थी जब भी धर्म जीवंत होता है तो युवक को आकर्षित करता है युवक के पास क्षमता है ऊर्जा है अभी सब विकृत नहीं हो गया अभी कुछ पूंजी बची है और पूंजी को परमात्मा के लिए दांव पर लगाया जा सकता है एक बात ख्याल रखना जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी घर धरा पर मिले व्यर्थ है एक बात ख्याल रखना परमात्मा न मिला तो कुछ भी मिल जाए व्यर्थ है जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी घर धरा पर मिले व्यर्थ है दीप को रात भर जल सुबह मिल गई चिर कुमारी ऊषा की किरणपाल की सूर्य ने चल दिवस पर अगिन पंथ पर रात लट चूमली चांद के भाल की जिंदगी में सभी को सदा मिल गया प्राण का गीत और सारथी राह का एक मैं ही अकेला जिसे आज तक मिल न पाया सहारा किसी बाह का बेसहारे हुई अब कि जब जिंदगी साथ संसार सारा चले व्यर्थ है जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ जिंदगी भर लोग साथ हैं और अर्थी में भी सब तुम्हारे साथ जाएंगे मरघट तक विदा कराएंगे मगर अगर परमात्मा ना मिला तो कुछ भी ना मिला ये सब संग साथ झूठा है धोखा है बेसहारे हुई अब की जब जिंदगी साथ संसार सारा चले व्यर्थ है जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ है नासके इस नगर में तुम्ही एक थे खोजता जिसे मैं आ गया था यहां तुम न होते अगर तो मुझे क्या पता तन भटकता कहां मन भटकता कहां वह तुम ही हो कि जिसके लिए आज तक मैं सिसकता रहा शब्द के गान में वह तुम ही हो कि जिसके लिए वह तुम ही हो कि जिसके बिना सौ बना मैं भटकता रहा रोज शमशान में पर तुम ही अब न मेरी पियो प्यास तो ऊठ पर भी हिमालय गले व्यर्थ है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 पास सारे सितारे जले व्यर्थ हैं जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ इस जगत में जिसे हम जीवन कहते हैं वह अंततः मृत्यु में परिणित हो जाता है इस जगत में जिसे हम जीवन कहते हैं वो मृत्यु ही है छिपी हुई वो मौत का ही विस्तार है और परमात्मा में जो आदमी प्रविष्ट होने को रांची होता है उसे करीब करीब मरने की तैयारी दिखानी पड़ती है पुराने दिनों में जब सन्यास देते थे लोगों को तो उन्हें चिता पर लिटाते थे चिता सजाते थे सिर मुंड देते थे जैसा कि मुर्दे का मुंड देते नए कपड़े पहनाते थे नाम बदल देते थे चिता पर लिटाते थे गुरु चिता में आग लगाता था और कहता था कि तुम्हारा जो पुराना रूप था जल गया तुम मर गए और उठाता था नए व्यक्ति को कि अब तुम उठो अब तुम नए हुए इसलिए पुराना सन्यासी अगर तुम उससे पूछो किस गांव के रहने वाले थे संन्यास के पहले तो नहीं बताएगा वो कहेगा वो आदमी मर चुका है पूछो किस घर से आए क्या तुम्हारा नाम था नहीं बताएगा वो कहेगा वो आदमी मर चुका एक जीवन है जिसे हम जीवन कहते हैं वो मृत्यु ही सिद्ध होता एक मृत्यु है परमात्मा में मृत्यु जो परम जीवन का द्वार बन जाती मैं पड़ा था चिता पर मगर गांव उठा किंतु उस रोज तुमने पुकारा कि जब एक जादू न जाने किया कौन सा आग की गोद में अश्रु मुस्का उठा और रोशनी अब तुम्ही दो न दो पास सारे सितारे जले व्यर्थे जब न तुम्ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थे खोजने जब चला में तुम्हें विश्व में मंदिरों ने बहुत कुछ भुलावा दिया खैर पर हुई उम्र की दौड़ में ख्याल मैंने न कुछ पत्थरों का किया पर्वतों ने झुका सी चूमे चरण बाह डाली कली ने गले में मचल एक तस्वीर तेरे लिए किंतु में साफ दामन बचाकर गया ही निकल और फिर भी न यदि तुम मिलो तो कहो जन्म किस अर्थ है मिस मृत्यु किस अर्थ है जब न तुम ही मिले राह पर तो मुझे स्वर्ग भी गर्धरा पर मिले व्यर्थ है इन पंक्तियों को ध्यान करना खोजने जब चलाने तुम्हे विश्व में मंदिरों ने बहुत कुछ बुलावा दिया मंदिर भटकाते हैं मस्जिद भटकाती है। खैर पर यह हुई उम्र की दौड़ में ख्याल मैंने ना कुछ पत्थरों का किया अगर तुम पत्थरों से बच गए तो तुम सौभाग्यशाली हो पर्वतों ने झुकासी चूमे चरण बांह डाली कली ने गले में मचल एक तस्वीर लिए एक तस्वीर तेरी लिए किंतु मैं साफ दामन बचाकर गया ही निकल बहुत उलझने हैं, बहुत धोखे हैं बहुत बुलावे तुम एक परमात्मा की याद को अपने हृदय में संजोए हुए बचा के निकलते रहना एक तस्वीर तेरी लिए किंतु मैं साफ दामन बचाकर गया ही निकल और फिर भी ना यदि तुम मिलो तो कहो जन्म किस अर्थ है मृत्यु किस अर्थ है जब न तुम ही मिले राय पर तो मुझे स्वर्ग भी गर धरा पर मिले व्यर्थ एक प्रार्थना तुम्हारे भीतर उठती रहे जलती रहे एक ज्योति और तुम उस ज्योति में और प्रार्थना में जीवन के अनुभवों को कसते रहो देखते रहो क्या कन है क्या कांकड़ क्या सार है क्या असार क्या चिन्ह में है क्या मृण में क्या व्यर्थ है, क्या अर्थवान जे सुख संसार के इकटे किए बटोर कंठोरे थोरे कांकर घने देखा फटक पछोर मलूक कोटा झांझरा भीत परी बहराए ऐसा कोई ना मिला जो फेर उठावे आए प्रभुतायु को सब मरे प्रभु को मरे न कोई जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी होए इस अंतिम सूत्र को हृदय में खूब संभाल के रख लेना प्रभुतायु को सब मरे सभी चाहते हैं कि प्रभुता मिले पद मिले सत्ता मिले इसके लिए मरने को भी तैयार है मारने को भी तैयार है प्रभुताई को सब मरे प्रभु को मरे न कोई लेकिन प्रभु को पाने के लिए कोई चेष्टा करता हुआ नहीं मालूम पड़ता और सूत्र ऐसा है जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी होई और जो प्रभु के लिए मरने को तैयार है प्रभुता उसकी दासी हो जाती जो प्रभु को पा लेता वो सब पा लेता एक साधे सब सधे जीसस से किसी ने पूछा है मैं क्या करूं कि धनी हो जाऊं मैं क्या करूं कि पदवान हो जाऊं तो जीसस ने कहा तू एक काम कर Seek सीक इ फर्स्ट द किंगडम ऑफ गाड देन ऑल एल सेल बी एडेड तू प्रभु का राज्य खोज और से सब अपने आप चला आएगा से सब अपने आप मिल जाएगा एक प्रभु को खोज ले से सब अपने से आ जाता है उस एक को छोड़कर हम सब खोजते सब तो मिलता ही नहीं वो जो एक अपना था और मिल सकता था वह भी खो जाता है जीवन को जाग कर जियो मलुकदास भगोड़े बनाने के पक्ष में नहीं इसलिए उन्होंने कहा घर में रहे उदासी हृदय में दया हो धर्म हो और अपने ही घर में चुपचाप संन्यास्त होकर रहे किसी को बताने की भी कोई जरूरत नहीं भगवान सब जगह तुम्हारे घर में भी उतना ही जितना काबा और कासी में अगर तुमने आंखें खोल कर देखा तो कहीं भी मिल जाएगा एक ही बात याद रखना कि उसे पाना हो तो अपने को गमाने की तैयारी रखनी पड़ती है जो उसे पाना चाहता है उसे मिटना होता है प्रभुताई को सब प्रभु को मरे न कोय जो कोई प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी हो आजित नहीं